श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरा मथुरानास पर कृपा श्री राम कृष्ण देव की समाधि भंग करने के निमित्त जगदम्बा दासी की कुशलता श्री जगदम्बा की संध्या आरती प्रारंभ होने ही वाली थी किंतु श्री राम कृष्ण देव का वह भावावेश ज्यों का त्यों बना हुआ था मथुर बाबू की पत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी उन्हें किसी तरह स्वस्थ कर घर की अन्य महिलाओं के साथ आरती दर्शन के निमित्त जाना चाहती थी किंतु श्री रामकृष्ण देव के भावावेश के उपशम होने के चिन्ह न देखकर तथा उन्हें उस स्थिति में वहां अकेले छोड़ जाना अनुचित समझकर वे अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए इनके समीप जिसे भी छोड़कर मैं क्यों न जाऊँ आरती का वाद्य बज उठते ही वह अवश्य ही उस ओर दौड़ जाएगी साथ ही भाव विवल होने पर बाबा के लिए स्वयं अपने को संभालना संभव नहीं है एक बार इसी तरह बाह्य चेतना रहित अवस्था में अंगार पर गिर जाने के पश्चात भी उन्हें होश नहीं हुआ था तदनंतर कितने ही दिनों तक विभिन्न चिकित्साएं हुई और तब कहीं वह घाव ठीक हो पाया उन्हें अकेला यहां छोड़ जाने से इस आनंद के अवसर पर यदि कदाचित वैसा ही कोई विपर्य उपस्थित हो गया तो क्या होगा और तब मेरे पति ही क्या कहेंगे इस तरह जब वे नाना प्रकार की चिंता करने लगी उस समय अकस्मात उन्हें एक उपाय सूझा शीघ्रता के साथ अपने बहुमूल्य आभूषणों को निकालकर बाबा को पहनाती हुई उनके कान में बारंबार वे कहने लगी बाबा चलिए ना माँ के आरती होने वाली है माँ पर आप चमट डुलाएँगे नहीं माँ पर आप चमट डुलाएँगे नहीं समाधि से श्री रामकृष्ण की साधारण स्थिति में उतरने की रीति शास्त्र सम्मत थी भावावेश से श्री रामकृष्ण देव चाहे जितने भी बाह्य चेतना रहित क्यों न हो जिस मूर्ति या भाव में उनका मन समाधिस्थ होता था तथा उसके अतिरिक्त और सभी पदार्थ व्यक्ति तथा भाव संबंध से उनका मन चाहे जितनी भी दूर क्यों न पहुँच गया हो किंतु सर्वदा ही यह देखने में आया है कि उस मूर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उच्चारण करके कान के पास दो चार बार करते ही उनका मन उस ओर आकृष्ट होने लगता था तथा उस विषय का उन्हें बोध हो जाता था एकाग्र व्यक्ति का नियम तथा आचरण इसी प्रकार का होता है यह बात महामुनि पतंजलि आदि के योगशास्त्र में विस्तार पूर्वक भले ही न हो फिर भी साधारण रूप से लिपिबद्ध है अतः शास्त्रीय ज्ञान संपन्न पाठकों के लिए श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार आचरण की बातों को समझने में विलंब न लगेगा और जिनको महान पुण्यों के फल फलस्वरूप अपने जीवन में किंचन मात्र भी चित्त की एकाग्रता का अनुभव प्राप्त हुआ है वे और भी सहज में इस बात को समझ सकेंगे अतः अब हम वास्तविक घटना का वर्णन करते हैं मथुर बाबू की पत्नी की बातें श्री रामकृष्ण देव के कान में प्रविष्ट हुई तत्काल ही वे कुछ स्वस्थ हो अर्धबाह्य दशा में आनंद से प्रफुल्लित होते हुए उनके सांस चल दिए पूजन मंडप में उनके पहुँचते ही आरती आरंभ हुई श्री रामकृष्ण देव भी महिलाओं से परिवृत्त होकर देवी प्रतिमा को चवर डुड़ाने लगे मंडप के एक ओर महिलाएँ तथा दूसरी ओर मथुर बाबू प्रमुख पुरुष वर्ग खड़े होकर श्री जगदम्बा की आरती दर्शन करने लगे सहसा महिलाओं की ओर मथुर बाबू की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के समीप सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि पहनकर अपूर्व सौंदर्य विस्तार करती हुई कोई खड़ी होकर देवी प्रतिमा को चवर कर रही है बारंबार देखकर भी जब वे समझ नहीं पाए कि वे कौन है तब उन्होंने सोचा कि संभवतः किसी श्रीमान की गृहिणी जिनसे उनकी पत्नी का परिचय है आमंत्रित होकर आई है आरती समाप्त हुई अंतपुर की महिलाएं श्री जगदम्बा को प्रणाम कर स्थान चली गई तथा अपने अपने कार्य करने लगी श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार अर्धबाह्य दशा में मथुर बाबू की पत्नी के साथ भीतर चले गए तथा क्रमशः संपूर्ण स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर आभूषणादि उतारने के पश्चात जहां पुरुष वर्ग बैठे हुए थे वहां आए एवं विभिन्न धार्मिक प्रसंग की चर्चा करते हुए सदृष्टान्त उन विषयों को सरल रूप से समझाते हुए सबका चित्त आकर्षण करने लगे कुछ देर बाद किसी कार्यबस अंदर जाकर बातचीत के सिलसिले में मथुर बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा आरती के समय तुम्हारे पास खड़ी होकर कौन चवर कर रही थी उनकी इस बात को सुनकर हंसती हुई उनकी पत्नी ने कहा तुम नहीं पहचान सके बाबा भावावस्था में उस समय चबर कर रहे थे उन्हें पहचान न पाना स्वाभाविक ही है क्योंकि रमणियों की तरह वेशभूषा धारण करने पर बाबा पुरुष सदीश प्रचित नहीं होते हैं यह कह कहकर उन्होंने उस दिन का सारा हाल विस्तारपूर्वक कह सुनाया सुनकर मथुर बाबू एकदम चकित होकर बोले इसीलिए तो कहता हूँ कि जब तक बाबा अपने को पहचानने की शक्ति नहीं देते हैं तब तक साधारण बातों में भी उन्हें कौन पहचान सकता है तुम स्वयं ही विचार कर देखो कि 2400 घंटे उनको देखते दे तथा उनके साथ रहते हुए भी मैं आज उनको नहीं पहचान सका